युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार उतावले मत बनो किसी दूसरे का अनुकरण करने की चेष्टा मत करो दूसरे का अनुकरण करना सभ्यता की निशानी नहीं है यह एक महान पाठ है जो हमें याद रखना है मैं यदि आप ही राजा किसी पोशाक पहनकर पहन, पहन लूं तो क्या इतने ही से मैं राजा बन जाऊंगा शेर की खाल ओढ़ गधा कभी शेर नहीं बन सकता अनुकरण करना हीन और डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा सकता वह तो मनुष्य के अधपतन का लक्षण है जब मनुष्य अपने आप से घृणा करने लग जाता है तब समझना चाहिए कि उस पर अंतिम चोट बैठ चुकी है जब वह अपने पूर्वजों को मानने में लज्जित होता है तो समझ लो कि उसका विनाश निकट है यद्यपि मैं हिंदू जाति का एक नगण्य व्यक्ति हूँ तथापि अपनी जाति और अपने पूर्वजों के गौरव में मैं अपना गौरव मानता हूँ अपने को हिंदू बताते हुए हिंदू कहकर अपना परिचय देते हुए मुझे एक प्रकार का गर्व सा होता है मैं तुम लोगों का एक तुच्छ सेवक होने में अपना गर्व, गौरव समझता हूँ तुम लोग आर्स ऋषियों के वंशधर हो उन ऋषियों के जिनकी महत्ता की तुलना नहीं हो सकती मुझे इसका गर्व है कि मैं तुम्हारे देश का एक नगण्य नागरिक हूँ अतव भाइयों आत्मविश्वासी बनो पुरुजों के नाम से अपने को लज्जित नहीं गौरवान्वित समझो याद रहे किसी का अनुकरण कदापि न करो कदापि नहीं जब कभी तुम औरों के विचारों का अनुकरण करते हो तो तुम अपनी स्वाधीनता गंवा बैठते हो यहाँ तक कि आध्यात्मिक विषय में भी यदि दूसरों के आज्ञाधीन हो कार्य करोगे तो अपनी सारी शक्ति यहाँ तक कि विचार की शक्ति भी खो बैठोगे अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा अपने अंदर की शक्तियों का विकास करो पर देखो दूसरे का अनुकरण न करो हाँ दूसरों के पास जो कुछ अच्छाई हो उसे अवश्य ग्रहण करो हमें दूसरों से अवश्य सीखना होगा जमीन में बीज बो दो उसके लिए पर्याप्त मिट्टी हवा और पानी की व्यवस्था करो जब वह बीज अंकुरित होकर कालांतर में एक विशाल वृक्ष के रूप में फैल जाता है तब क्या वह मिट्टी बन जाता है या हवा या पानी नहीं वह तो विशाल वृक्ष ही बनता है मिट्टी हवा और पानी से रस खींच वह अपनी प्रकृति के अनुसार एक महिरूह का रूप ही धारण करता है उसी प्रकार तुम भी करो औरों से उत्तम बातें सीखकर उन्नत बनो जो सीखना नहीं चाहता वह तो पहले ही मर चुका है महर्षि मनु ने कहा है सद्धान शुभाम विद्याम आदितादि अत्याद्यपि परम धर्मम स्त्री रत्नम दुष्कूलादपी स्त्री रत्न को भले ही वह कुलीन न हो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो और नीच व्यक्ति की सेवा करके उससे भी श्रेष्ठ विद्या सीखो चांडाल से भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा ग्रहण करो औरों के पास जो कुछ भी अच्छा पाओ सीख लो पर उसे अपने भाव के सांचे से ढाल कर लेना होगा दूसरे से शिक्षा ग्रहण करते समय उसके ऐसे अनुगामी न बनो कि अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठो भारत के इस जाति जीवन को भूल मत जाना पल भर के लिए भी ऐसा न सोचना कि भारतवर्ष के सभी अधिवासी यदि अमुक जाति की वेशभूषा धारण कर लेते या अमुक जाति के आचार व्यवहार आदि के अनुयायी बन जाते तो बड़ा अच्छा होता यह तो तुम भलीभांति जानते हो कि कुछ ही वर्षों का अभ्यास छोड़ देना कितना कठिन होता है फिर यह ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे रक्त में कितने सहस्त्र वर्षों का संस्कार जमा हुआ है कितने से यह जीवन स्रोत एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है और क्या तुम यह समझते हो कि वह प्रबल धारा जो प्रायः अपने समुद्र के समीप पहुंच चुकी है पुनः उलटकर हिमाचल की हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर वापस आ सकती है यह असंभव है यदि ऐसी चेष्टा करोगे तो जाति ही नष्ट हो जाएगी अतः इस जातीय जीवन स्रोत को पूर्ववत प्रवाहित होने दो हाँ जो बांध इसके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं उन्हें काट दो इसका रास्ता साफ करके प्रवाह को मुक्त कर दो देखोगे यह जाति जीवन स्रोत अपनी स्वाभाविक शक्ति से बहता हुआ आगे बढ़ निकलेगा और यह जाति अपने सर्वांगीण उन्नति करते करते अपने चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होती जाएगी